क्या क्या है सब वर्ण कर लेते हैं के ले। इस ने क्या समझा कि गिरह विकल इस समय हमको देखा कि हाँ वैसे तो ये राम बड़े शक्तिशाली हैं लेकिन इस समय गिरह से विकल सीता जी के वियोग दुखी होने के कारण बलहीन जब कोई वियोग के दुख से दुखी होता है तो दुर्बल हो जाता है तो उसने भी सोचा कि अब इस समय राम जो है ये ये बहुत कमजोर है।, है तो और फिर तीसरी बात जाने से और उसने समझा के अभी समय अकेले भी है अकेले क्या जाना अकेले जाना तो सीताजी तो है नहीं इनके साथ में अब ये अकेले है अब इस समय इनके ऊपर आक्रमण करना चाहिए इसलिए शहीद विपिन मधुकर खग मदन की मदन काम है उसने क्या किया कि मधुकर खज इत्यादि और बसंत आदि लेकर के उसने ये सब सेना लेकर के बगमेल कर दी बगमेल कर दौड़ करके आक्रमण कर दिया बगमेल कराता है उस तो घोड़े के ऊपर सवार हो और घोड़े की लगाम छोड़ करके उसको ऐसा दौड़ा दो कि बस उसको बिना जितनी ताकत हो सकता दौड़ सकता दौड़ कर तो अब काम ने मानो बगमेल कर दिया आक्रमण कर दिया और ये जान करके हम अकेले हैं लेकिन जब आप पास आया तब तो पहले अभी जो सेना पास है तो है है है दूध भेजा जाता कि पता लगाओ तो किस में है। तो तो फिर फिर उसने काम ने फिर एक दूत तो सुनी बात तो उसका दूत आया और हमारे पास आया और यहाँ आया तब तो वो देख गया देख गया की भगवान राम अकेले नहीं उनके साथ उनका भाई भी एक ये दो लोग है हुँ? तो ये जाकर के दूत ने बताया कि हम अकेले बिल्कुल नहीं है उनके साथ उनका भाई है उनका अच्छा ऐसी बात है तो फिर उसे लगाकर थोड़ा रुकना चाहिए अभी एकदम से आक्रमण नहीं करना चाहिए हो सकता है हम हाँ उनके ऊपर जीत ना पाए इसलिए उसने क्या किया सेना लेकर के पास तक तो आया है यहाँ तक लेकिन अब उसने डेरा डाल दिया अपनी फौज को वही पर टिका दिया है तो डेरा की नो मनोत कटक हटक मन जात मनजात कौन है वही काम हुँ? मन से जो काम जो उसने कटक हटा के अपनी सेना को रोक करके डेरा उसने अपनी सेना को वही पकड़ाव डाल दिया है और प्रतीक्षा कर रहा है हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए अवसर ताक रहा है इस प्रकार से हो गया अब आगे वर्णन करते हैं कि देखो अब उसकी सेना में कौन कौन क्या क्या है सेना का वर्णन काम की सेना कैसी है उसका भी वर्णन करते है ये सब वर्णन यद्यपि काव्य की दृष्टि से गर्मन भी है साहित्य की दृष्टि से ही, लेकिन तुलसीदास जी तो अपने भक्तों को सावधान करने के लिए सब सुना रहे हैं कि देखो काम की सेना क्या क्या होती है और वो कैसी शक्तिशाली होती है उसकी शक्ति कहा, कहा क्या है ये सब परिचय कराने के लिए इतना विस्तार कर रहे हैं पे विशाल दिए लतायरानिय जनता कदलिताल पर तुजा पता देखिन मोह तीर मन जाता त फोले करुणाना जन बान बने बहुबाना सुंदर सुहाए जन बट बिलग बिलग हुई छाए पूज मान गज माते एक महोखट विरा मोर चकोर कीावत मराल आ आ तीतर लावक पद चरजू था वर्णन जाय मनोज बरू था रथ गिरुशिला चातक ंदी गुनगन बरना मधुकर मुखर सहनाई चतरंगिनी सेन सनिने गुचरत सदन सुनौती दीने लक्ष्मण देखत कामे निका तीन जगली का काम पर, एक परम बल नारी, परमबल नारी। उबर सोबट स भारी तात तीने ती प्रबल खल काम क्रोध मन विज्ञान धाम मला मन करो लोभ के इच्छा बल काम के केवल नारे परुष वचन बल मुनिचारी सेना के वर्णन देखो दे दे। दे। दे दे सुनो लता लता विशाल लता रुझानी माने बहुत से तो वृक्ष है बन है और लताए सब चढ़ी हुई हैं उन उनके उनके वृक्षों के ऊपर तो लताए तन तन करके बिटान बन गए हैं बिटान बने तंबू सामे आना ये सब बनकर के तैयार हो जो सेना ठहरती है तो तंबू का लगाती है सब तो ये सब, सब के सब वृक्षों की लताओं की सब बन गए हैं विविध बिता दिए जनता ये बिता तान दिए है, है मानो वृक्षों ने और लताओ ने और उसी में ठहरी हुई सब सेना ठहरी हुई है काम की अब कहते हैं कदल ताल बर ध्वजा दूर से देखो तो सेना में ध्वजा पताका झंड उनके ऊपर लगी हुई रसों के ऊपर लगी हुई या जो लोग सैनिक इत्यादि हैं सब लोग ध्वजा पटाखा ले, ले करके चलते हैं तो वो सब दिखाई दे रहे हैं ध्वजा पताका क्या है कदली ताल वर कदली माने केले और ताल के वृक्ष ताल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष ये जो है वो ध्वजा के समान उनके है ये सैनिकों के और देख ना मोह धीर मन जाता जिसका मन में धैर्य है वही मोह में नहीं पड़ेगा नहीं तो ये सुंदर रचना इस प्रकार की काम की मन में देख करके सभी व्यक्ति उससे मोहित हो जाएंगे एक मात्र धैर्यवान व्यक्ति है वही मोह में नहीं पड़ेंगे इसके माने मोह अज्ञान इसका जो है इसमें काम का जो है उसके साथी साथी जो है अज्ञान है मोह मोह का बल है आगे चल करके लंका में देखेंगे कि रावण तो है मोह और रावण का पुत्र मेघनाथ जो है वो काम है तो मोह का ही पुत्र है ये है काम तो जो मोह है तो देख देख न मोह मोह धीर मन जाता तो बड़े धैर्यवान व्यक्ति हैं बड़े हिम्मती साहसी व्यक्ति हैं बलवान हैं वो व्यक्ति इस मोह में नहीं पड़ते नहीं दुबारती तो, तो सब दुनिया मोह में पड़ी जाती है फिर तो आगे कहते हैं कि विविध भात फूले तरुणाना तरह तरह के बन में वृक्ष हैं और बहुत खूब फूले हैं खूब फल लग रहे हैं फूल लगे हुए हैं ये सब वृक्ष जो फल फूल वाले वृक्ष कैसे है जैसे की ये सब बहुत से बना मान तो बान चलाने बान चलाने वाले धनोधारी सैनिकों में से जो धनोधारी है धनुष बाण चलाने वाले बनात कहलाते हैं वे मान बना लोगों के धनोधारियों की सेना ये सब वृक्ष है जो कि फूले फले हुए वृक्ष है बानावर बेश, नाना प्रकार के देश बनाए हुए माना ये अपनी मिलिट्री ड्रेस पहने हुए धनुष बाढ़ लिए हुए ये सबके सब दिखाई दे रहे हैं ये सब वृक्ष हैं, नाना प्रकार के कहो कहो सुंदर बिटक सुहाए, कहीं कहीं बीच में सुंदर वृक्ष भी हैं, जिनमें की सुंदर फूल लगे हुए हैं जन भट बिलग हुई छाए और ऐसा लगता है ये सबको सब, सब भट बने योद्धा है सब सैनिक है और ये सब अलग अलग शब्द है देखो तो बन में देखो तो कहीं कहीं ऐसा दिखाई देता है एक ही जगह बहुत से वृक्ष हैं 10-20-50 वृक्ष एक जगह हैं, मैदान का है कहीं 10-20 वृक्ष खड़े हैं तो ऐसा लगता है कि मानव इन सैनिकों ने अपना अपना गुट बना बना करके एक एक स्थान पर यह सब सैनिक लोग ठहरे हुए हैं कूज पिक मानव गजमाते पिकवन कोयल कुए, कोयल पूज रही है कुत्त कोयल का कुकना क्या है मानव गजमाते मानव सेना के जो हाथी है वो हाथी मतवाले हाथी वो बोल रहे हैं अब देखो तुमने कहा से कहा कोयल अब कहा उसके जो है वो सैनिक सेना, सेना के हाथी उनके साथ बता दिया और ढेक महोक ऊट बिशराते और ढेक महोक ये भी दोनों पक्षी है ये क्या ढेक महोक क्या है ऊट और बिसराते बिसराते मारे खच्चर ऊंट और खच्चर जो है वो और महोक है ढेक भी एक पक्षी होता है जो तालाबों के किनारे होता है जिसकी गर्दन लंबी होती है सफे, सफेद सफेद होता बगला जैसा है उसको ठेक कहते हैं और एक होता है महूक पक्षी होती है महूक जैसा होता है जिसकी के कि चौचों उसको पैर लाल होते हैं बाकी खौरा खौरा उनका उसका कौवा जैसा होता है पक्षी उसको कहते महूक तो ये पक्षी है वो ऊंट और खच्चर की तरह से उनकी जैसे सेना ऊंटों की भी सेना होती है खच्चर भी होते सामान पहले वगैरह के लिए ये सब ये सब सेना के उन पर खच्चर सेना के हैं, और उनकी तुलना की गई ढेक और महोग से ऐसे मोर चकोर कीर बर्बाजी, अब बाजी मन घोड़े अब घोड़े क्या है उनकी तुलना घोड़ों की करते हैं मोर चकोर मोर जो है घोड़े की तरह से चकोर पक्षी भी घोड़े की तरह से कीर किरबन तोता जो है ये भी घोड़े की तरह से पारावत मराल सब पारावत के मान कबूतर मरा हंस ये भी सब घोड़ों की तरह है ये सब पक्षी घोड़े जैसे हैं ये घोड़े जैसे चलते हैं बहुत तेजी से इसी प्रकार के बड़ी तेज रफ्तार से उड़ने वाले सब पक्षी हैं ये सब घोड़े जैसे हैं और तीतर लावक पदचर जूथा तीतर जानते तीतर की जानते ये सब कहा जाता है तीतर वो तीतर और लावक लावक हम बटेर तो ये तीतर और बटेर ये पदचर जूथा पैदल चलने वाले सिपाही ये लोग हैं और बरु था। बरु था। बरु था और में मनोज सेना सेना सेना देव की करे करे झरना कहते पर्वतों की जो सिलाए है वो जो है वो रथ के समान है अब सेना में भी होते हैं तो यहाँ पे है जगह जगह पर्वतों की सिलाएं बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं भारी भारी तो मानो उनकी जो है वो रख है उसके कामदेव की सेना के और धुंध भी झरना जगह जगह झरने झर ज़र रहे हैं झर झर आवाज आ रही झरनों की तो मानो वो उसकी सेना के बाजे बज रहे हैं नगा पटरा धुंध भी पीट रहे हैं उनके सैनिक लोग उनके बाजे बज रहे हैं चातक बंदी गुनगन भरना और ये चातक अच्छी जगह वो हो ये बंदी की तरह से बंदी के माल बंदी भाट भाट जो राजाओं के okay? तो वो उनके गुणगान करते हैं गुण गण बरना उनके गुणों का वर्णन करते हैं तो नट भाट बंदी ये कहलाते हैं तो इनमें इन्हीं में ये चातक जो है ऐसा ही है चातक का यही कार्य कर रहा है मानो तो मधुकर मुखर भेरी सहनाई हम मधुकर मुखर मान भौरे जो है बड़े मुखर धन धन धन धन बोल रहे तो ये क्या है मानो भेड़ी और सहनाई बज रही है उनका भन्नाटा जो है जैसे कि भेड़ी बज रही हो सह रही हो ऐसी आवाज आ रही है और, और भगवान ने कहा था जब ये काम आ गया उसने हमारे पास सैला लेकर तब तो उसने दूध भेजा हमारे पास देख गया कि हम तो लोग हैं दोनों भाई सहित हैं। तो वो दूध कौन था तो कहते हैं तबित बार ये शीतलमंद सुगंध जो वायु है ये दूध के समान बसीठी आई वही दूत बनकर के आई थी तो कहते हैं चतरंगनी से इस प्रकार से ये काम के पास चतरंगनी सेना है चतरंगनी सेना जिसमें हाथी भी हैं रथ भी हैं घोड़े भी हैं पैदल भी हैं ये चार चार प्रकार की जो सेना होती है उस चारों प्रकार के सेना इसके पास भी है लेकिन इसकी सबकी सेना कैसी है अपने प्रकार की है हाँ जिसमे की बहुत से दृक्ष है लताए है जिसमे की तरह तरह के पक्षी है ये सबके शब्द है उनके यही उसकी सेना है चतंग में सेना समी ने सेन और विचरित सभी चुनौती दीने कहते देखो किस प्रकार के ये काम जो वो अपने बसंत को साथ लिए हुए और इस प्रकार के ये सब सेना को लिए हुए निर्भय विश्व भर में विचरण करता रहता है विचरित सभी चुनौती दीने सबको चुनौती देता हुआ घुम जाए चलें जो चाहे आकर के करने के लिए सबसे तैयार है और वो किसी से हारता नहीं है विश्व विजयी बना घूमता है ये ऐसा ही है अब देखो धीरे धीरे अभी तक तो भगवान जो है सबका वर्णन करते हुए विषाद दुख कर रहे थे अब वो विषाद धीरे धीरे उनका बदलता जाता है और ज्ञान में परिणित होता जाता है और वो जो कुछ तो अभी तक विषाद करके जो है वो भगवान लक्ष्मण जी को सुना रहे थे सब ये अपने विषाद की दुखी की कथा उसके स्थान में अब उपदेश की कथा हो जाती है अब देखो उपदेश जरा देर और लीला कर रहे हैं ये नहीं करनी चाहिए हमें अच्छी तरह से रोना चाहिए अच्छी तरह से विलाप करना चाहिए तो भूल जाते हैं फिर भगवत्ता में आ जाते हैं तो जैसे जैसे उनको भगवत्ता फिर जागृत लगी उनको मानवीय लीला उनकी भुलाने लगी अब तो क्या करें लक्ष्मण देखत कामिका तो लक्ष्मण देखो ये काम की सेना है अनेक सेना लक्ष्मण देखो ये काम की सेना है सब दिए हुए सब चला घूम रहा है और रहे धीरे के निकाय जग लीका इस सेना को देख करके इसके सेना के सामने जो व्यक्ति टिक टिका रहे इससे हार न माने वा समझो कि संसार में उसी की धाक है लीक है में उसी की गिनती वीरों में गिनती उसी की होगी बाकी तो सब जगह तो सारे संसार के लिए भगवान इस प्रकार का संदेश देते हैं कि हर व्यक्ति कामनाओं के से ग्रस्त है काम के माने एक काम ही नहीं बल्कि जितने भी कामनाएं हैं वो सारा संसार हर व्यक्ति के सामने नाना प्रकार की कामनाएं उन कामनाओं से ग्रसित व्यक्ति जीवन जी रहे हैं उनके सबके ऊपर कामनाओं ने आक्रमण कर रखा है और उनकी गर्दन सबने पकड़ रखी है कोई भी उछक नहीं सकता कोई उनसे चुनो उनसे युद्ध करना चाहे कामनाओं को मार भगावे और स्वतंत्र हो जाए कामनाओं से तो विश्व में कोई हो नहीं पाता है तो कहते हैं कि देखो भाई कोई ऐसा धीर कोई व्यक्ति हो वो भले ही यहाँ पे इनके ऊपर जिनसे विजय प्राप्त कर ले लेकिन कामनाओं से कोई विजय प्राप्त कर नहीं सकता कहते यही परम बल नारी इसकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है कहते इसकी शक्ति जो है वो स्त्री इसकी सबसे शक्त बड़ी शक्ति है यही क्या एक परम बल सबसे बड़ी शक्ति इसकी जो स्त्री है कहते ही कह उमर सोट सोई भारी जो इस उबर माने इससे उबर जाए माने स्त्री से जो बचने के लिए उसके प्रभाव से छुटकारा पा जाए कि भारी वही वीर है वही है बस नहीं तो बाकी तो जहां स्त्री के बचने हो गए तो बस उनकी सब जो है वो काम पर उनको नाना प्रकार से नचाता है फिर तो नहीं है इस प्रकार से अब ये सब उपदेश है सब लोगों को सावधान करने लगे भगवान को देखो स्त्री से सावधान रहो संसार में जितनी भी कामनाएं है होती हैं उनमें से सबसे प्रबल कामना स्त्री की कामना है और अगर वो कामना किसी के मन में आ गई तो फिर उसके ऊपर पूरा विजय और नाना प्रकार की जितनी भी कामना संसार की हो सकती है वो सब कामना उसके सर के ऊपर सवार हो जाएगी फिर तो धन की भी कामना भी होगी यश की कामना होगी तो फिर और भी तो नाना प्रकार की जितनी भी कामनाएं और हो सकती है संसार में पत्र आदि की कामनाएं वो सब कामनाएं फिर उसके बाद आती चली जाएंगी आती चली जाएंगी आती चली जाएंगी और सब कामनाओं के उसे व्यक्ति को सभी कामनाओं के से पराभूत होना ही पड़ेगा इसलिए कहते हैं यदि कोई स्त्री की कामना से बच जाए तो उसके बाद अन्य जो कामनाएं आने वाली है उनमें भी रोक लग सकती है उनसे बचा जा सकता है इसलिए कहते हैं कि यही के एक परम बलारी और और अब भारी भारी वही है स जी तो को या भगवान शंकर जी की कथा आइए तो शंकर जी को तो छोड़ते नहीं बड़ा विस्तार करते रहते हैं और कहते हैं ताप तीन अति प्रबल खल काम को अभी, अभी, काम था, अभी हो गया खल कहते देखो संसार में सबसे शक्तिशाली तीन ही खल है तीन दुष्ट हैं बहुत बड़े तात तीन अति प्रबल खल हे तात तीन बड़े ही प्रबल खल हैं बड़े ही दुष्ट हैं तीनों के नाम बना देते काम क्रोध है ये तीन हैं गीता में भगवान ने इन तीनों का नाम दिया और वहां पर बता दिया भगवान ने सूर्य अरे साहब ये तो तीन नरक के द्वार है हुँ? वहाँ गीता में जो है और ज्यादा विस्तार नहीं किया बस इतना ही कह दिया काम क्रोध और लोग तीन में काम क्रोध लोग आ गए इन द्वारों में जिसने प्रवेश कर गया नरक में पहुंच गया बस अब उसके बाद नरक की सीमा में है वही पर तो ये कहते है यहाँ परीन अति प्रबल खल काम क्रोध है लोग विज्ञान धाम मन करें अरे साधारण व्यक्तियों की तो ही क्या है एक जगह में आता है कि साधारण व्यक्ति मनुष्यों की नर बानर का के के बात अरे इनकी तो आंकिनुष्यों और बानरों की और पशुओं की और पक्षियों की तो बात ही क्या है कहते हैं कि ये ये जो ये बड़े बड़े मुनि बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी अपने आप को जो समझते हैं हमें तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई परमात्मा का दर्शन हो गया उनके ऊपर भी ये है ये ये माया है ये, ये सब जो उसके ऊपर भी आक्रमण कर देते हैं उनको भी में कर लेते हैं मुनि विज्ञान धाम विज्ञान धाम मुनि विज्ञान धाम ज्ञान की बात नहीं कहते विज्ञान की बात कहते हैं और विज्ञान का तो तुलसीदासी भी जानते हैं विज्ञान के माने परमात्मा के साथ आत्मा का एकत्व का जो ज्ञान है उसमें जो व्यक्ति स्थित है उसी का नाम विज्ञान है इस परम गति को प्राप्त होने वाले व्यक्तियों पर भी ये आक्रमण कर देता उनके भी मन में छोर उत्पन्न कर देता इतना शक्तिशाली है मन विज्ञान धाम मन करो काम नहीं करेगा तो क्रोध करेगा क्रोध नहीं करेगा तो लोभ करेगा कोई ना कोई उसके ऊपर आक्रमण कर देगा और किसी न किसी रूप में ये उसके बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा ये इससे बचना मुश्किल है अब अब देखो अगर किसी व्यक्ति को इससे लड़ना हो है, इन तीनों से काम करे लोग से तो उनको ये पता होना चाहिए कि इनकी शक्तियां क्या है हा? ये किस शक्ति से अपना ये आक्रमण करते हैं जैसे ऊपर कहा कि एक एक, एक परम बल नारी काम की बात कही इसलिए दोहे में फिर तीनों की शक्तियों का वर्णन करते हैं क्रोध और लोभ तीनों की शक्तियां क्या है लोभ की इच्छा दम्ब बल तो लोभ का बल क्या है इच्छा और दम्ब इच्छा नाना प्रकार की इच्छाएं, ये मिल जाए, मिल जाए, जाए, और मिल जाए और मिल जाए, और मिल मिल जाए, जाए, कामना इच्छा की पूर्ति ना होना ही लोभ है इच्छा रहेगी तो लोभ रहेगा व्यक्ति में और दम्भ दम्बे अपने आप को धनी दिखाना अपने आप को ज्ञानी बताना नहीं है धनी नहीं है तो भी अपने आप को धनी दिखाना शक्तिशाली नहीं है तो भी अपने आप को शक्तिशाली दिखाना ज्ञानी नहीं है तो भी अपने आप को ज्ञान बताना ऐसी जो स्थिति है उसको कहते हैं दम्प <एभी>। और ये सब प्रिय लगते हैं व्यक्तियों को चाहे काम हो चाहे क्रोध हो चाहे लोह हो चाहे दम्भ हो जो माया का प्रभाव यह है कि माया इनको प्रिय रूप इनका दिखाती है जिसके व्यक्ति में दम्भ जिसको आएगा उसको दम्भ बड़ा प्रिय लगेगा दम्भ करता हुए क्रोध आएगा तो उसे क्रोध बड़ा प्रिय लगेगा उसे क्रोध जैसे आने लगे तो उसे नहीं लगे क्रोध आ बड़ी बात नहीं वो लग रहा है क्रोध आ रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है उसे दम्भ लग रहा है हो रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये उसकी मधुरता इनमें समय उत्पन्न करती है माया इस तरह कहते हैं कि लोग की इच्छा दंड बल और काम केवल के नारी और काम की शक्ति क्या है वो एक स्त्री है वही उसकी काम की शक्ति है बस उसी का प्रभाव सदस्य हो जाता है और क्रोध के परुष बचन बल और क्रोध का बल क्या है हैचन माने कठोर वचन तो अगर कोई कठोर वचन न बोले और क्रोध करे तो हम देखें कैसे क्रोध करता है कठोर वचन न बोले आ? किसी को मने कठोर वचन या कड़वे वचन या बाढ़ जैसे व्यंग वचन ये सब न बोले उक्रोध करे क्रोध कर ही नहीं सकता वो क्रोध तभी करेगा जब व्यंग वचन बोलेगा कड़वे वचन बोलेगा <coughs> कठोर वचन बोलेगा तभी क्रोध आएगा नहीं तो क्रोध ही नहीं हो सकता तब तो देखो इनके ये सबके इनके सबके अपने अपने बल हैं मैने काम क्रोध लोग से बचना सब चाहते हैं बचना चाहते हैं तो उनको किससे बचना चाहिए इच्छा से दंभ से स्त्री से कठोर बचन से इनसे बचेंगे तब से बचेंगे अगर इनसे नहीं बच पाते तो फिर बस वो हार जाए कहते मुनिवर कहा विचार ये मुनि लोगों ने विचार करके कहा है मन उन्हें अपने जीवन में खूब अच्छी तरह से देखा समझा अनुभव किया और फिर उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ये निर्णय दिए हैं बस लिए देखो धीरे धीरे करके इस प्रकार की बात आती जाती है अब आगे तो यहां तक तो ये हो गया अब धीरे धीरे भगवान पंपा सरोवर पर पहुंच जाएंगे अब आगे उसी तरफ जा रहे हैं तो जहां बताया था शवरी नहीं तो पंपा सरोवर के पास कल देखेंगे पहुंचते हैं और तो पंपा सरोवर पर पहुंचने पर फिर वहां पर नारद जी आते हैं और नारद जी को जो उपदेश भगवान राम का है देखो सुनना देखो कैसा बोलते हैं क्या कहते हैं सुंदर नान्य स्पृ रघुपते हृदय सत्यम बदा चुनालांतरात्मा प्रयच रघुपुंग काम आदिदोष